हेप दु जन दया भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव मे कृत मंद मत दया तुलसी कामनम्रो तत्स तो हरी बोलो शुन्दा बिहारी लाली जय मंगल श्री चैतन्य चरितमृत श्रीमद महाप्रभु ने आत्मा राम श्लोक की चौसठ प्रकार से व्याख्या की मोटे तौर पर इन चौसठ प्रकारों को उच्च इस प्रकार जाना जा सकता है कई नोट करने भले चौसठ प्रकार जो हैं, वो चौसठ प्रकार से व्याख्या यो तो अलग प्रकार से है मोटे मोटे तौर पर इस प्रकार से चौसठ प्रकार की व्याख्या हो सकती है आत्मा शब्द के सात अर्थ आत्मा बराबर सात फिर मुनि बराबर सात मुनि के भी सात अर्थ आत्मा के सात अर्थ थे ब्रह्म देह मन यत्न धुति बुद्धि स्वभाव ये आत्मा के सात अर्थ फिर मुनि शब्द के भी सात अर्थ अर्थाई हरिबो सात कौन कौन से हैं बोल मननशील मौनि तपस्वी वृति यति ऋषि मुनि ये सात अर्थ मुनि के हुए सात साथ, साथ चौथे फिर चार अर्थ हैं निर्ग्रंथ के निर्ग्रंथ के चार अर्थ हैं अविद्या ग्रंथी से हीन होना शास्त्र ज्ञान से शून्य होना धन संचय करने वाला होना अथवा निर्धन होना ये चार अर्थ निर् निर्ग्रंथ के हुए आत्मा रामच मुन निर्ग्रंथा। आपी उर्क्रम शब्द के फिर सात अर्थ उरु का मतलब है बड़ा क्रम माने चरण निक्षेप तो इसका ये सात अर्थ है पाद निक्षेप शक्ति क्रम परपाटी युक्ति आक्रमण चरण का चलाना और कम। ये सात अर्थ उपक्रम करते, लिए फिर कुरवंती मैं निश्चित रूप से कृष्ण सुखार्थ भजन करते आहि हेतु शब्द जो है उसके तीन अर्थ भुक्ति मुक्ति और सिद्धि और भक्ति दस प्रकार के कुरंती अहित के भक्तिम भक्ति शब्द के दस अर्थ की है साधन भक्ति नौ प्रकार की प्रेम भक्ति अथवा रति स्नेह प्रलय राग मान प्रलय राग अनुराग भाव महाभाव और दास सख् वास्य और मधुर इस तरह से भक्ति शब्द के दस अर्थ साधन भक्ति और नवधा भक्ति ये एक प्रकार का अर्थ हुआ और प्रेमा भक्ति नवधा प्रेमा भक्ति और साधन भक्ति नौ प्रकार की प्रेमा भक्ति में रति प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग महाभाव इसके बाद में और दास्य सच वात्सल्य और मधुर ये सब उसके प्रकार के दस प्रकार की भक्ति हो गई और भूत का मतलब है पूर्ण आनंदमय गुण जो है वो ठाकुर के अनंत हैं परंतु उनमें नौ गुणों को प्रधान किया सच्चित आनंद ऐश्वर्य माधुर्य और, और कर्मण माधुरी जो है वो चार प्रकार का इस तरह से नौ हो जाएंगे हरि का मतलब है हरि के दो अर्थ अमंगल का हरण करने वाले और प्रेम का दान करने वाले चौ और, और अपि इन शब्दों के दो दो अर्थ हैं इनके सात सात अर्थ हैं चौदह अर्थ हो गए च सात अर्थ हैं अन्वाचय एकत्र परस्परार्थ समुच्चय यत्ना यत्नात पादपूरण और धार और अपि के संभावना प्रश्न शंका गधा समुच्चय युक्त पदार्थ और कामचार क्रिया इस तरह से कुल मिलाकर के चौसठ हो जाएंगे दोबारा मिलने आत्मा शब्द के साथ मुनि के साथ सात सात चौदह निर्ग्रंथ के चार चौदह चार अठारह शब्द के सात अर्थ अठारह और सात तेईस है न अट्ठाईस अट्ठाईस सात पच्चीस अच्छा पच्चीस तीन, तीन अट्ठाइस और भक्ति दस प्रकार की, साधन भक्ति, के अलग तो ऐसे है दस प्रकार की भक्ति कितने हुए अट्ठाईस दस अड़तीस है ना? फिर इत्थम भूत का निस गुण हो गए नौ उनतालीस और नौ पचास हाँ कितने अड़तालीस हाँ अड़तालीस हो गए अच्छा अड़तालीस और फिर हरि शब्द के दो अर्थ अड़तालीस कितना पचास हो गया हाँ और चौ और अपी इनके साथ साथ ऐसे चौसठ चौसठ प्रकार से महाप्रभु ने इस श्लोक के अर्थ किए एक एक शब्द के कई-कई सात सात कई-कई दस दस अर्थ करके चौसठ प्रकार से अर्थ किए हैं इस प्रकार आत्मा शब्द का अनुरूपण किया आत्मा शब्द अब हम 203 पहले 26 प्रकार के अर्थ निरूपण कराए थे 203 सौ में कह रहे हैं छब्बीस अर्थ, थे ए अर्थ बिल 26 अर्थ हई इस प्रकार तीन अर्थों से मिलाकर के 26 अर्थ हो गए हैं आर अर्थ सुन यार अर्थ भंडार और अर्थ सुनो ये अर्थ के अनेक अर्थों के भंडार हैं स्थूले दुई अर्थ सूक्ष्म बत्तीस प्रकार एक अन्य प्रकार से अर्थ कर रहे हैं कि स्थूल रूप में दो अर्थ और सूक्ष्म में बत्तीस इस तरह से अर्थ किए कुछ किया होगा कंफ्यूजिंग <laughs> समझ में नहीं आए so, सो स्थूले दुई अर्थ स्थूल में दो अर्थ स्थूल दृष्टि से दो अर्थ दिखते हैं और विशेष रूप से विचार करने में इनमें के 32 अर्थ हो जाएंगे कुल मिलाकर के अर्थ कर रहे हैं आत्मा शब्द कहे सर्व विधि भगवान स्वयं भगवान आप भगवान आक्षा आत्मा शब्द का मुख्य अर्थ है श्री भगवान स्वयं भगवान और भगवान के अवतार ये सभी भगवान कहलाएंगे ताते यही रमेश सब आत्मा राम भगवान में जो भी प्रेम करे वो सभी आत्मा राम होकर के विराजमान है तो यहां तक बत्तीस अर्थ जो किए अब बत्तीस अर्थ तो दो प्रकार के भक्त 32 अर्थों को निरूपण करते हैं तो 32 दूरी हो जाएंगे एक है राघ भक्त और दूसरे हैं विधि भक्त पहले 32 प्रकार के अर्थ किए मिला करके और फिर उन 32 के चौसठ अर्थ कर दिए मन भगवान का भजन करने वाले दो प्रकार के हैं एक रागभक्त और एक विधि भक्त दुई विधभ भक्त है चार चार प्रकार अब दोनों प्रकार के जो भक्त हैं वे भी चार चार प्रकार के हैं पार्षद साधन सिद्ध साधक गण और जाताजात रति भेद इनमें भी जो साधक हैं उनके दो स्वरूप जिनमें रति उत्पन्न हो गई है जिनमें रति उत्पन्न नहीं हो गई है सो दो दोनों प्रकार के जो भक्त हैं वे चार चार प्रकार के पार्षद साधन सिद्ध जातरति भक्तों और अजात भक्तों ये चार प्रकार के होंगे। इनमें भी जाता जात रथ भेद साधक दुई हांधि नित्य सिद्ध पार दास सखा गुरु कांतगण चारित प्रकाश विधि भक्ति से जो भगवान की आराधना कर रहे हैं वे दास सखा माता पिता गुर्जर और कांता ये चार प्रकार के हैं। दास सखा माता पिता माता पिता गुरुजन और चौथी हो गई कांतागर दास सखा गुरुजन और कांतागर यह विधिभक्त के भक्त हो गए अजात रथ साधक भक्ति चार प्रकार के भक्त षोडश भेद प्रचार ये जातरति भक्तों का अनुरूपण किया अब अजात साधक जो है भी चार प्रकार के हैं तो उनको मिलाकर के सोलह प्रकार हो जाएंगे चार चौक सोलह ये तो में जो है वो विधमार्ग में सोलह प्रकार के भक्त हो गए और रागमार्ग के भी सोलह भक्त हो गए ऐसे मिलाकर के कुछ सोलह सोलह बत्तीस हो गए राग मार्ग यही भक्त सोलहश विभेद दुई मार्ग के आत्मनाम बत्तीस विभेद तो राग रागभक्त भक्ति इनको मिलाकर के 32 प्रकार के भक्त हो जाएंगे मुनि निर्ग्रंथ अपी और इनके शब्दों के अर्थ आगे लगाए जहां जिनके अर्थ लग जाए वही अर्थ समझ लेना चाहिए तो 32, छब्बीस मेले अष्ट पंचादश बत्तीस और छब्बीस इनको मिलाकर के अट्ठावन हो जाएंगे और आर एक भक्त अर्थे प्रकाश और एक भक्तसुनो एक अर्थ उसका प्रकाश कि इतने तर्च दिया समास पर या अठावन बार आत्मा राम न्याया इतने तर करके आत्माराम शब्द के अठावन अर्थ हो जाएंगे आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम इस बार ये पहले श्लोक में जैसे कहा कुल अट्ठावन तो अट्ठावन प्रकार के आत्माराम हो जाएंगे अब इनमें स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तव उथा इति पारणी ने एक सिद्धांत में पारणी ने एक सूत्र दिया और सिद्धांत कोमली में उसका निरूपण किया गया कि यदि एक से समास में यदि एक ही रूप वाले शब्द हो तो एक शेष समास हो जाता है जैसे हंस हंसी चो, तो वहां पर एक शेष हो जाएगा हंस रामश्य रामश्चर रामश्चर रामश्चर तो एक शेष हो जाएगा रामा इसी प्रकार आत्मा रामा कहने पर अट्ठावन बार रामा शब्द का यह प्रयोग हो गया इनमें चकार का लोप होकर के ये अट्ठावन प्रकार के आत्मा राम शब्द ये सिद्ध हो जाएंगे अस्ब बनेले वृक्षाफलंती ये चेहते आत्मा कृष्ण ऐसा करते जाएं, तो अंत में कह देंगे वृक्षा फलंती वृक्ष इसी प्रकार आत्माच आत्मा कृष्ण आहितुकी प्रीति कौन की कुलंती आहिदुकी प्रीतिम तो इसी तरह से आत्माराम छप्पन प्रकार के जो आत्मा हैं वे छप्पन प्रकार के आत्मा राम प्रीति करते हैं और इनमें चकार जो है वो समुचय के अर्थ में होगा आत्मा रामाश्च मुश्चर मुनिजन जो है वो भी प्रीति करते हैं और निर्ग्रंथाश्चर जो आत्माराम भी हैं, मुनि भी हैं, निर्म्रथ भी हैं, वे भी भगवान में अपूर्वी करते हैं इस प्रकार उनसठ ये अर्थ भगवान ने व्याख्यान किए। यहाँ पर पांडित्य और वैदुष्य उसकी एक पराकाष्ठा व्याख्या करने की जो पराकाष्ठा है एक एक शब्द को लेकर के उनकी व्याख्या करना संदेह बहुत बड़ी बात है अब कुल मिलाकर के इस श्लोक का जो सामान्य अर्थ है उसको आप करते अभी तक तो ये श्लोकों की श्लोकों के शब्दों को लेकर के से अर्थ करते रहे अब इसका जो मूल अर्थ है वो मूल अर्थ कर रहे हैं कि जो आत्मा राम है प्रकार के पहले आत्मा की गिनती कराई उनको छोड़कर भक्ति करते हैं यहां पर भी अपी शब्द का चार बार उच्चारण करना पड़ेगा आत्माश्च अपी मुनिश्च अपी निर्ग्रंथा अपी इस से आत्माराम मुनियो निर्गन था अपनी अहितु तो की भक्ति अहित तो की भक्ति ही करते हैं भक्ति ही करते हैं ऐसे आत्माराम मुनियों निर्गन था ये भी श्री कृष्ण की भक्ति ही करते हैं क्रम में भक्ति जो है वो अहित की ही है उस अहित की भक्ति को ही वे करते हुए विराजमान है इस प्रकार साठ संख्या निरूपण की हम एक अर्थ और कह रहे हैं आत्मा शब्द कहे क्षेत्र ज्ञ जीव लक्षण ब्रह्मादि कीट पर्यंत तार शक्ति आत्मा शब्द ये जीव का बाची है और ब्रह्मादि कीट पर्यंत श्री की ही शि वे सब भगवान की आत्मा माने जीव वो जीव भगवान जीव मात्र भगवान की आराधना करते हैं विष्णु शक्ति पराप्रिया तथा परा अविद्या का तृतीया शक्ति ठाकुर जी की जो अपनी स्वरूप शक्ति है उसका नाम है परा क्षेत्र जीव की जो शक्ति है उसका नाम है अपरा। और अविद्या के कार्य रूप जो शक्ति है उसका नाम है तृतीया तो ये तीन शक्ति भगवान में मुख्य है एक स्वरूप शक्ति एक जीव शक्ति और एक बहिरंगा थी तृतीय शक्ति तीसरी शक्ति इनमें क्षेत्र शब्द का अर्थ पुरुष ही है माने शरीर रूपी पूर्व में जो शयन करे उसका नाम पुरुष शरीर रूपी पूर्व में जो शयन करे अर्थात जीवात्मा अब इस जीव के अर्थ कोई कह रहे हैं भ्रमिते भ्रमिते यद साधसंग पाए सभी यदि कोई भ्रमण करते हुए जीव साधसंग प्राप्त करता है तो वो कृष्ण का भजन करता है आठ बड़ किए कृष्ण के भजन के इन सबों के अनेक अनेक उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं ये साठ अर्थ महाप्रभु कह रहे हैं कि हे सनातन गुस्वामी तुम्हारे संग से ये साठ अर्थ मेरे हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं और तुम्हारे भक्ति वाले उठे अर्थिक तरंग तुम्हारे संग रहने पर अर्थ की तरंग मेरे हृदय में उठ रही है अनेक अनेक अर्थ प्रकट हो रहे हैं क्योंकि इतनी टीका क्यों कही बोले तो भक्ति के कारण इतने अर्थ निकल रहे भागवत की व्याख्या सदा भक्ति की दृष्टि से ही करनी चाहिए वो पंडिताई झाड़ने के लिए भागवत की टीका नहीं करनी चाहिए तो कह रहे तुम्हारी भक्ति ऐसी है कि उसके कारण मेरे हृदय में अनेक अनेक ये अर्थ प्रकट हो गए भक्तिया भागवतम ग्राह्य न बुद्धिया न चिटी भक्ति के कारण ही भागवत के अर्थ को ग्रहण किया जाता है बुद्धि और टीका से नहीं इस प्रकार एकषठी ये इकसठ एक जो अर्थ हैं, वो इन अर्थ इनमें प्रकट हुए उन उनसठ अर्थों को इकसठ अर्थ थे इन इकसठ अर्थों को देख करके भगवान को तो अपूर्व आनंद की प्राप्ति सनातन सनातन इकसठ अर्थ सुनाए चौसठ नहीं इकसठ अर्थ सुन सनातन विस्मित भैया इन अर्थों को सुनकर के सनातन गोस्वामी विस्मित हो गए और महाप्रभु के चरणों की स्तुति करने लगे हैं कह रहे हैं साक्षात ईश्वर तुम भी ब्रजेंद्र नंदन तोमार निश्वास सर्वेद प्रवर्तन शिव महाप्रभु से कह रहे हैं कि महाराज आप साक्षात ईश्वर हो ब्रजेंद्र हो तो तुम्हारे विश्वास से ही सारे वेद पर हो रहे हैं तुम साक्षात ब्रजेंद नंदन हो तुम्हारे विश्वास से सारे वेद प्रवर्तित हो रहे हैं। तुम्ही बक्ता भागवत तुम्हें जान अर्थ आपने ही भागवत कही नारायण का रूप धारण करके ब्रह्मा जी से आपने ही भागवत कही और आप सारे अर्थों को जानते हो तुम्ह बिना अन्य जानते नहीं ही तुम्हारे बिना कोई भी दूसरा व्यक्ति इन अन्य अर्थों को जानने में समर्थ नहीं है महाप्रभु कह रहे हैं कि केन कर अमर स्तब मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो भागवत स्वरूप के नाकर विचार भागवत का स्वरूप ही ऐसा है कि वो स्वाद स्वाद पदे पदे वह पद पद में स्वाद सुंदर है तो ये वक्ता की विशेषता नहीं है भागवत अपने आप में ही सुस्वाद होकर के विराजमान ये भागवत का ये रसकों का एक स्वभाव है यदि कोई उनकी बड़ाई करते हैं तो कारणांत तो योजना देकर के अपनी बढ़ाई को उस कारण के ऊपर डाल देते हैं तो मेरी महिमा नहीं है ये तो भागवत की अपनी महिमा तो स्वयं अपनी स्तुति सुनना नहीं चाहते। आगे एक बड़ा सुंदर ये सूत्र है सूत्र वाक्य है कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रतिश्लोके प्रत्यक्ष नाना अर्थ कै क्या संदार एक निष्कर्ष का वचन ये कह रहे हैं एक यूनिवर्सल त्र पर दिया जा रहा है कि श्रीमद् भागवत कृष्ण के समान ही विभू और सर्वाश्रय है जितना भी ज्ञान उन सबों की आश्रय रूप श्रीमद् भागवत हैं जो कि प्रतिश्लोक और प्रति अक्षर श्लोक नहीं प्रत्येक अक्षर में भी नाना अर्थ कह अनेक अर्थों का निरूपण करते ये अंत में कुल मिलाकर के निष्कर्ष संख्या तो अपनी तरफ एक तरफ हो गई ठीक है इतनी व्याख्या की उसका कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही है कि वहां पर श्री ठाकुर ने आत्मा शब्द के सात अर्थ मुनि शब्द के सात अर्थ मृत के चार अर्थ उक्रम के सात अर्थ हेतु के तीन अर्थ भक्ति के दस अर्थ इूत का एक अर्थ गुण के छह ठाकुर के गुण छह विशेष रूप से सचेत आनंद माधुर्य ये छह और फिर छुणों में माधुरी जो है उसमें तीन गुण और मिल जाएंगे पंत छय हरि शब्द के दो च के साथ और अपी के साथ ऐसे कुल मिलाकर के इकसठ अर्थ यहां पर हुए हैं कुल मिलाकर के गणना करके इकसठ ही हैं तो कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय श्रीमद भागवत कृष्ण के समान सबकी आश्रय होकर के विराजमान है प्रतिष्ठो के प्रत्यक्षरे नाना अर्थ काय कह भागवत के अनेक अनेक अर्थ प्रतिश्लोक प्रति अक्षर के अनेक अनेक अर्थ किए जा सकते हैं प्रश्नोत्तरे भागवते करी श्रवणे निर्धार लागे चमत्कार शौनकालिक ऋषियों ने सूर्य से प्रश्न किया शुरू शुरू में छह प्रश्न किए उन छह प्रश्नों के आधार पर ही उनका ही विस्तार रूप में संपूर्ण श्रीमद् भागवत है भागवत के पहले अध्याय में ही श्री शौनकारी कृषि ने छह प्रश्न किए सबसे पहले प्रश्न किया पुनसांग एकांत श्रेय जीव का परम कल्याण किसके द्वारा होगा फिर दूसरा प्रश्न किया कि उपास्य तत्व की उपासना से क्या फल मिलेगा माने उपास्य तत्व कौन है और उसकी उपासना से क्या प्रयोजन होगा ये दूसरा प्रश्न दूसरा श्लोक था फिर अंत तीसरा जो प्रश्न था वो वह आप कह रहे हो श्रवण तो श्रवण में भगवान की सृष्टि आदि लीलाओं का मेरे सामने वर्णन करो एक फिर अवतार लीलाओं का वर्णन करो दो फिर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो ये तीन ये तीन कृष्ण लीला संबंधी प्रश्न थे तो पहला जो प्रश्न था जीव का सबसे बड़ा साधन क्या है दूसरा प्रश्न था श्रवण करने का प्रयोजन क्या होना चाहिए और तीन प्रश्न थे कृष्ण लीला संबंधी माने भगवान की सृष्टि लीला भगवान की निशंधवरा पूर्ण आदि अवतार लीला और स्वयं श्री कृष्ण चंद्र का अवतार क्यों हुआ ये कृष्ण लीला उसका और उसका प्रयोजन और छठा जो प्रश्न था वो छठा प्रश्न था कि भगवान जब अपने धाम को गए तो धर्म किसकी शरण गया तो साधन भक्ति का निरूपण करें विषय भक्ति का निरूपण करें साधन भक्ति में श्रवण को लेकर के तीन लीलाओं के तीनों प्रकार की लीलाओं का प्रश्न सृष्टि लीला भगवान की वैभव लीला और स्वयं श्री कृष्ण की मधुर लीला इन तीन लीलाओं का वर्णन करें और छठा प्रश्न था कृष्ण जब अपने धाम को गए तो धर्म किसकी शरण गया श्री सूत जी ने इन छो प्रश्नों का तुरंत उत्तर न देकर के यथास्थान उत्तर दिया समय समय पर आकर के उनका उत्तर दिया है कोई एक साथ उत्तर प्रश्न तो एक साथ किए गए परंतु उत्तर एक साथ नहीं दिया गया उत्तर अलग अलग दिए गए इनमें जीव का परम कल्याण किसके द्वारा होगा यह दुर्बल करने के लिए भक्ति बताई किसकी आराधना की जाए और प्रयोजन क्या है इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि कृष्ण ही आराध्य हैं और प्रेम ही परम प्रयोजन है दूसरे प्रश्न का उत्तर था प्रेम परम प्रयोजन है अब तीसरे चौथे और पांचवें इन तीनों प्रश्नों को स्पष्ट रूप से निरूपण किया है। मैंने सृष्टि प्रकरण भी निरूपण किया सृष्टि मिल रहा था फिर मत्स्यकुल वराह नृसि आदि जितने भी लीला हैं उनकी लीलाओं का निरूपण किया और इसके बाद में कृष्ण लीला और उसके प्रयोजन का निरूपण किया कृष्ण लीला का मुख्य रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन किया और फिर छठा जो प्रश्न था कि धर्म किसकी शरण गया इसके उत्तर में दो चीज कही कि धर्म आकर के विराजमान हुआ श्रीमद भागवत में अथवा धर्म विराजमान हुआ श्रीमद गुरुदेव और उन गुरुदेव के माध्यम से धर्म का विस्तार हुआ संतों के माध्यम से उस धर्म का विस्तार किया गया तो इस तरह से वहां पर ये निरूपण किए गए तो प्रश्नोत्तरे भागवत करी अच्छे निर्धार प्रश्नोत्तर रूप में भागवत में श्री भक्ति ही सर्वोत्तम साधन है निश्च्रेय वस्तु निश्चले माने साधन भक्ति भक्ति ही है ये निरूपण किया प्रेम ही परमपरा प्रयोजन है यह निरूपण किया प्रेम को प्राप्त करने के लिए भगवान के लीला अवतार चरित्रों को श्रवण करना चाहिए तीन प्रकार की लीलाएं निरूपण की सृष्टि आदि लीला भगवान के मत्स्यून वराह आदि जो लीला अवतार हैं उन अवतारों की लीला और स्वयं अवतारी श्री चंद्र की लीला और अंत में धर्म किसकी शरण गया मन श्री गुरुदेव की कृपा के माध्यम से वो प्रेम रूप पंचम पुरुषार्थ उसकी प्राप्ति जीव को होगी जब वह स्वयं साधन करेगा तो ये प्रश्न के माध्यम से श्रीमद भागवत में पूरा विस्तार उन प्रश्नों का छह प्रश्नों का पूरा विस्तार संपूर्ण भागवत में किया गया इनका श्रवण करने से सुनने से ही लोग चमत्कृत होते हैं तो श्रीमद भागवत की एक विशेषता यह है कि उसमें प्रति के प्रति अक्षर में वो अनेक अर्थ कह रहा है कृष्ण तुल्य भागवत विभू सर्वाश्रय कृष्ण के समान ही विभू माने व्यापक है सबका आश्रय सारे ज्ञानों का आश्रय वो करके श्लोक अक्षर में अनेक अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं तो महाप्रभु ने श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया सनातन गोस्वामी जी तो महाप्रभु की प्रशंसा कर रहे थे जी क्या आपकी बुद्धि है क्या आपकी प्रतिभा है आपने एक श्लोक इकसठ प्रकार से अर्थ किए पर श्रीमद महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं बेरी महिमा नहीं है ये जितनी भी महिमा है ये भागवत की अपनी ही महिमा है और इस प्रकार श्रीमद् भागवत को स्वतः प्रमाण उन्होंने सिद्ध किया जहां किसी ग्रंथ का अपनी बुद्धि से अर्थ निकाला जाए वह हो गया परतप प्रमाण जहां ज्ञान है उस ज्ञान की प्रामाणिकता भी उसी में है उसको हम कहेंगे स्वतः प्रमाण श्रीमद् भागवत की महिमा श्रीमद् भागवत में अपने आप ही ग्रंथ ही उसकी प्रामाणिकता बता रहा है इसलिए स्वतः प्रमाण है और इसी बात को श्रीमद् महाप्रभु ने स्थापित किया वैष्णवों का एक दार्शनिक सिद्धांत भी है कि वे वेद को स्वतः प्रमाण मानते हैं नैया एक प्रमाण मानते हैं माने वक्ता और श्रोता उनकी बुद्धि के द्वारा वेद का अर्थ निकाला जाए यह हो गया परतप प्रमाण मान बुद्धि एक अलग चीज हुई और वेद अलग वस्तु हुई तो वो ये परत प्रमाण हो गया परंतु तो श्रीमद महाप्रभु कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत कृष्ण के समान कृष्ण जैसे स्वतः प्रमाण है ऐसे कृष्ण के समान भागवत अपने आप ही स्वतः प्रतिश्लोक प्रति अर्थ प्रति कहती है और तो उसमें किसी की बुद्धि लगा कर अर्थ को निकालने की आवश्यकता नहीं है श्रीमद् भागवत अपने आप ही उस अर्थ को कहती है स्वतः प्रमाण होकर के श्रीमद् भागवत अपने अर्थ को कहती है बुद्धि की जरूरत नहीं है भागवत ने जो कहा वो सत्य ही है और उसकी सत्यता बुद्धि के द्वारा सिद्ध नहीं होगी बल्कि उस वस्तु के द्वारा ही सिद्ध होगी जो कहा वह अपने आप ही सिद्ध है हम बुद्धि के द्वारा उसको सिद्ध नहीं करेंगे बल्कि जो कहा वो सिद्ध ही था और उसको कहीं हम प्रमाणित कर लेंगे दूसरे को देख करके कि जो कहा गया वो सामने दिख रहा है परंतु तो अपनी बुद्धि से किसी वस्तु को प्रमाणित नहीं करेंगे वो सामने प्रत्यक्ष के द्वारा ही प्रमाणित हो जाएगी भागवत में जो कुछ भी कहा गया वो सब सत्य हो करके ही विराजमान है इसलिए ज्ञान और ज्ञान की प्रामाणिकता जहां एक स्थान में हो उसका नाम है स्वतः प्रमाण जहां ज्ञान कहीं हो और उसकी प्रामाणिकता किसी दूसरे के द्वारा सिद्ध की जाए उसका नाम है परतप प्रमाण श्रीमद भागवत परतप प्रमाण नहीं है वह स्वतः प्रमाण है अर्थात जो कहा गया वह सामने दिखता भी है समाधि में लगाएंगे तो वह अपने आप दिख जाएगा बुद्धि के द्वारा उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है यह भागवत की विशेषता है शौकदिक ऋषियों ने इस प्रसंग में प्रश्न किया था कि ब्रू ही योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणों धर्मवर्मणि स्वाम काम अधुनोपेते धर्म कम शरण छठा प्रश्न है वो सूजी के छह प्रश्नों में ये छठा प्रश्न है पहला प्रश्न था कौन सा साधन है दूसरा प्रश्न था कौन सा प्रयोजन है तीसरा प्रश्न था कि प्रयोजन में प्रेम रूप प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए श्रवण मुख्य भक्ति है उस मुख्य भक्ति में तीन प्रकार की लीलाओं का श्रवण किया जाए तो हो गए पांच साधन संबंधी प्रयोजन संबंधी और श्रवण भक्ति संबंधी तीन लीला संबंधी तीन और छठा जो है वो ये प्रश्न है योगेश्वर कृष्ण तो ब्रूही योगेश्वरी कृष्ण ब्रह्मो धर्म वर्तमानी जो योगेश्वर श्री कृष्ण धर्म रक्षक हैं वे कृष्ण जब स्वाम काष्ठान अधनोपेते जब अपने धाम को पधारे समय धर्म कम शरण गता है धर्म किसकी शरण ग्रहण करके विराजमान हुआ इसका उत्तर सूजी ने दिया कि कृष्ण स्वधामोप ग धर्म ज्ञानादि भी सह कृष्ण जब अपने धाम को पधारे भगवान जब धाम को पधारेंगे तो भगवान अपने शरीर को छोड़कर के नहीं पधारेंगे धाम को पधारने के तीन तरीके हैं एक तरीका है शरीर यहीं रह जाए दूसरा शरीर तरीका है योगियों का तरीका कि योग की अग्नि में अपने शरीर को बचे हुए शरीर को भी स्थूल शरीर को भी कहीं योग की अग्नि में जला देना या उसका रूप परिवर्तन कर देना जैसे देवभूति जी उनका शरीर सिद्ध का नाम करके एक नदी बन गया नदी के रूप में परिणत हो गया अन्य जो योगी हैं वे अपने शरीर को योग की अग्नि में ही जला देते हैं एक तीसरा प्रकार भी है तीसरा प्रकार है कि जहां देह दे विभाग दे नहीं है वहां शरीर को साथ में लेकर के ही भगवान पधारेंगे तो लोकाभिराम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारण्ञा अदग ध्वा धाम विषद स्वकम श्री स्वामी ने स्वामी ने निरूपण किया अदग्वा धाम विषत्वकम भगवान ने इन तीनों शरीरों को तीन दोनों उपायों को नहीं अपनाया शरीर को यहां छोड़ जाना कोई दूसरा उसको जलाए उसका क्रीमेशन करे ये एक उपाय था दूसरा उपाय था स्वयं ही अपने शरीर को योग की अग्नि में जला देना। इन दोनों उपायों को नहीं लिया बल्कि अपने शरीर और शरीरी में अंतर है ही नहीं भगवान इसलिए अपने शरीर को साथ में लेकर के भगवान गए योग की अग्नि में भी भगवान ने अपने शरीर को कहीं भस्म नहीं किया आपको ये कहे कि सोने को जैसे आग में जला करके अधिक तेजस्वी बना चमचमाता बना दिया जाता है ऐसे योग धारण या, या दगध्वा, करें आकार का पिछले शो कर क्यों कर रहे हो करने की जरूरत नहीं है माने उसको वैसा का वैसे डगध्वा तो इसमें भी कोई बाधा नहीं आती है कि जैसे अग्नि में जला देने पर सोना अधिक चमकीला हो जाता है इस प्रकार अपने चमकीले शरीर को जगत के सामने प्रकट करते हुए चमकीले शरीर से भगवान और अधिक चमकीले शरीर से अपने धाम को पधारे ना यह अर्थ भी अच्छा नहीं लगता है यह अर्थ भी पसंद नहीं है क्यों किसी अग्नि में यह सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के शरीर को वो अधिक उज्ज्वल कर सके भगवान का शरीर तो अपने आप ही उज्जवल है अग्नि के द्वारा उसको उज्ज्वल क्या किया जाएगा इसलिए प्राकृत सोने के लिए तो ये बात है कि उन्होंने दग्धवाधाम विश्व स्वकम अग्नि में सोने को तपाने पर वो ज्यादा उज्ज्वल हो जाएगा परंतु तो भगवत स्वरूप में ये बात नहीं है भगवत स्वरूप तो अपने आप ही नित्य नूतन होकर के विराजमान है इसलिए योग की अग्नि में उसको जला करके जो अपूर्व से जैसे सोना है उसको तपाने पर वो अधिक चमकीला हो जाता है ऐसे भगवान को तो करने की जरूरत नहीं भगवान का शरीर को अपने आप ही सिद्ध है अतः ये सिद्ध किया कि सावधान न तो कभी यह विचार करना कि भगवान का श्रीअंग अलग है और भगवान अलग है अपने देव को छोड़कर के भगवान गए ऐसा कभी संभव है ही नहीं देव देवी विभाग भगवान में कभी संभव है ही नहीं एक बात फिर योग की अग्नि में जला करके अधिक चमकीला चाकचक्के से युक्त करके भगवान गए ये अर्थ भी श्री स्वामी को मांगने नहीं है तो किसी अग्नि में ये सामर्थ्य नहीं जो भगवान के श्री अंग को अधिक वह उज्जवल करे अग्नि के द्वारा वो उज्जवल हो भगवान का अंग तो अपने आप ही उज्ज्वल है इसलिए तीसरा अर्थ ही श्री स्वामी का मंतव्य अर्थ है और वो अर्थ है कि भगवान अपने श्रीअंग को साथ में लेकर के गए अधिक द्वारा धाम विष स्व भगवान अपने निज स्वरूप से अपने धाम को पधारे अब जैसे कोई ऊंचा स्काई स्क्रैपर है कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है और उसमें लिफ्ट से कोई जा रहा है तो दसवीं मंजिल वाला दसवीं मंजिल में उतर जाएगा बीसवीं मंजिल वाला बीसवीं में, में और एक सौ मंजिल वाला टॉप मंजिल वाला वो अपने सबसे बाद में जाएगा ऐसे ही अवतार काल में श्री कृष्ण के श्री अंग में सारे देवता आकर के विराजमान हो गए थे सारे देवता मन अवतार सारे अवतार आकर के विराजमान हो गए थे क्योंकि देवताओं ने ये कहा कि मत्स्य हस्त कच्छ्रा हं न सिंह हंसो राज्य वंश विभिधे शुक्रता अवतार आप मत्स्यकूल वरा सारे अवतार उनको धारण करने वाले हैं और वे सब आप में स्थित हैं तो अवतार काल में जैसे सारे अवतार श्री कृष्ण के भीतर विराजमान थे और श्री क्षीर समुद्र के जो श्री विष्णु हैं उनसे भी प्रार्थना की थी देवताओं ने कि महाराज पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप अवतरित हो तो श्री कृष्ण के स्वरूप में ही क्षीरोदशाही गर्भोदशाही कारणारायणशाही संकर्षण प्रद्युम्न अनुद्ध ये भी कृष्ण के भीतर आए थे इनके भी अवतारी जो परम व्योम नारायण हैं, परम व्योम नारायण वे परम व्योम नारायण भी कृष्ण में तादात्म्य प्राप्त करके आए थे जब श्री कृष्ण अपने धाम को गए धाम विशत स्वकम स्वकम कहकर के दिखाया कि अन्य जितने भी देवता हैं आ, अवतार हैं वे अवतार तो रह गए अपने अपने लोकों में भाई पंद्रहवीं मंजिल वाला पंद्रहवीं मंजिल पर उतर गया लिफ्ट में से और पैंतीसवीं मंजिल वाला पैंतीस में और अट्ठानवेवी मंजिल वाला अट्ठानवे में उतर जाएगा और जो सबसे ऊपर है वह टॉप मंजिल में जैसे जाएगा ऐसे ही श्री कृष्ण चंद्र को तो अपने स्वरूप से आप अपने गोलोक में गए सर्वो और जितने भी अन्य अन्य अवतार आए थे वे अन्य अन्य अवतार अपने अपने स्थान पर वहां उतर गए यह हुआ कृष्ण की बात अब जितने भी यादव हैं उनकी स्थिति यह है कि यादवों से श्री यादव यादव यादव, यादव तो नित्य कृष्ण के साथ में ब्यार कर रहे हैं परंतु तो अवतार काल में यादवों में भी देवता आए हुए थे जैसे श्री वसुदेव जी में अदिति कश्यप आए हुए हैं तादात्म्य प्राप्त करके पृष्णि सुतपा ये देव की बसदेव में तादात्म्य प्राप्त करके आए हुए हैं जैसे श्री सांब उनमें कार्तिके कुमार कार्तिकेय उनका अवतार हुआ है जैसे श्री प्रद्युम्न उनमें कामदेव का अवतार हुआ है तो इस प्रकार जो देवता आए थे उन देवताओं को कहीं अलग करना है कृष्ण स्वरूप से वो तो आपने यादवों के स्वरूप से तो श्री कृष्ण ने क्या किया कि यादवों को तो पता नहीं है उनमें से यादवों से कहा कि अब हम जो देवता रूप यादव हैं उन्हीं यादवों से कहा जो देवता रूप यादव हैं उन देवता रूप यादवों से कहा कि हमको यहां पर नहीं रहना चाहिए हमको शाप लग गया है अब ये शाप लगा है ये कृष्ण की एक लीला है उस लीला में श्री कृष्ण ने यादवों के से कहा कि अब हम यहां से प्रभास तीर्थ पर जाएंगे प्रभास तीर्थ की बड़ी महिमा है और प्रभास तीर्थ पर दान करने से ये जो शाप का प्रभाव है ये दूर हो जाएगा ब्राह्मणों ने शाप दिया है कि तुम्हारा कुल नष्ट हो जाए तो इस कुल के इस को नष्ट होने के शाप को दूर करने के लिए हमको जाना चाहिए प्रभास तीर्थ पर और वहां पर यज्ञ करेंगे ब्राह्मणों को दान देंगे और सरस्वती में प्राचीन सरस्वती में हम स्नान करेंगे स्नान करने पर हमारा ये जो शाप है वो नष्ट हो जाएगा ऐसा जब कहा सारे यादव कहते हाँ बहुत ठीक है और श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से क्या किया कि जो मूल यादव थे उनको तो रहने दिया द्वारका में और तो नित्य पर उनका कभी विनाश होगा नहीं अवतार काल में यादवों में ये जो अदिति कश्यप ये जो कामदेव आदि आए हुए हैं अर्जुन इत्यादि में जो देवताओं का इंद्र का स्वरूप आया हुआ है उन लोगों को श्री कृष्ण ने द्वारका में ही रख लिया द्वारका में नहीं रहने दिया और उनसे कहा तुम चलो तो जितने भी यादव हैं वे द्वारका से चलकर के प्रभा तीर्थ पर आ गए मूल द्वारका से हट के प्रभाष तीर्थ तो द्वारका तो हो गई नृत्य पर करके और उनमें अवतार काल में जो आए हुए थे देवताओं के अंश वे देवताओं के अंश आकर के प्रभाष तीर्थ पर यज्ञ कर रहे हैं और वहां पर कृष्ण को इनको अंतर्धान करना है इसलिए कृष्ण ने एक लीला की उस समय वारुणी मदुरा उत्पन्न हुई और मदुराओं को मदुरा को कृष्ण ने भी अनुमोदन कर दिया क्योंकि इनको अलग करना है और ये मदरा पान करके सब मतवाले हो गए और पूरे सौहार को भूल करके सारे यादव आपस में कहीं लड़ने लगे और लड़ लग करके समाप्त हो गए जब लड़ करके यादव समाप्त हो गए तो तत्वतः मूल यादव नहीं लड़े हैं जो भी मर रहा है मार रहा है वो देवताओं का विषय है वो ही आपस में देवता आपस में लड़े रहे हैं और लड़ करके जब सब समाप्त हो गए तो वे देवता समाप्त हो करके अपने अपने जिनके अंश थे उन देवताओं में जाकर के वे मिल गए तो देवताओं के अंश क्योंकि तो वे अधिकार वाले हैं इसलिए उनको तो अधिकार के स्थान पर भेज दिया और जो मूल यादव हैं, वे तो नित्य कृष्ण परिकर है और उनको ये पता ही नहीं कि हमारा नाश हुआ है उनको तो द्वारका सहित लुप्त कर दिया छिपा दिया और जो देवताओं के अंश थे वे ही लड़ करके समाप्त हो गए अब यह तो हुई यादवों की बात स्वयं कृष्ण की और बलदेव की इनकी बात क्या है बोले ये नित्य स्वरूप हैं, और इन श्री कृष्ण बलदेव में जो देवताओं अवतारों के अंश आए हैं उन अवतारों के अंश वे अपने अपने स्थान पर चले गए अपने अपने बैकुंठों में चले गए और श्री कृष्ण अपने निज गोलोक में जाकर के विराजमान हुए इस प्रकार सब आनंद विराजमान वृंदावन के कृष्ण पहले ही वृंदावन में आ गए बहत्तर वर्ष की जब अवस्था थी उस समय सारे ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन वाले जो कृष्ण हैं वे तो यमुना जी में प्रवेश किया और यमुना जी में जैसे ही प्रवेश किया सबकी पलक झपकी और जो वृजेन्द्र नंदन श्री वृंदावन के कृष्ण हैं वे तो अप्रकट वृंदावन में यही भव वृंदावन में अद्यावधि लीला कर रहे हैं जो द्वारका के कृष्ण थे मथुरा द्वारका एक है तो मथुरा द्वारका के जो कृष्ण हैं वो मथुरा द्वारका के कृष्ण वे अंत में नेत्र बंद करके सुखपूर्वक बैठे हैं और सुखपूर्वक बैठ करके वे हैं अब वहां पर ये जो जरा व्याध आया वो जरा व्याध भी यदि युद्ध हो रहा होता उस समय आएगा तो काय पाएगा और हरिण भी वहां पर आएंगे नहीं जरा ब्याध आया है हरिण को मानने की दृष्टि से परंतु तो हरिण के आने की संभावना नहीं है क्योंकि जहां पर युद्ध के बाद में रक्त की नदियां बह रही हो, वहां पर हरिण काय को आएंगे हरिण तो शांत जगह पे आएंगे वैसे ही डगभ प्राणी है हर कहीं भीड़भाड़ के समय जाता नहीं है और जला व्याध भी हरिण को मारने के लिए काय को आएगा परंतु तो श्री कृष्ण को कहीं अपने आप को अंतर्हित करना है इसलिए जला ब्याज को भ्रम हो गया जरा में भी भ्रम को उत्पन्न किया कि यहां पर कृष्ण अपने एक जंगा के ऊपर दूसरा चरण रख के दाहिनी जंगा के ऊपर बाया चरण रख के बैठे हैं ऐसी स्थिति में यह कोई हरण है और श्री कृषि की पीतांबर की धोती है तो चरण बाई जंगा पर दाहिना चरण रख के जिससे वह बैठे हैं नहीं दाहिनी जंगा, जंगा पर बाया चरण रख करके जिस मैं बैठे हैं उस समय श्री कृष्ण तो दोनों तो तरह हो सकते हैं परंतु यहां पर दाहिनी जंगा पर चरण रख करके कृष्ण बैठे तो उस स्थिति में श्री कृष्ण की जो धोती है वो धोती बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कि कोई मृग है तो जना बहेलिया को भी ये भ्रम हो गया अब भ्रम हो गया तो उसने जब बाण मारा तो बाण कृष्ण को लगा नहीं है कृष्ण के चरण में वो विधा नहीं है केवल चरण का स्पर्श करते हुए निकल जाएगा क्योंकि तो भगवान का शरीर पोला तो है नहीं परंतु कृष्ण को बहाना मिल गया और जला ब्याह जब कह रहा है कि मैंने अनजाने में मुझ पर यह बाढ़ छूट गया मुझे क्षमा करो क्षमा करो उस समय श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं नहीं ये सारी लीला मेरी इच्छा से ही हुई है और जला व्याध को श्री कृष्ण ने उस समय गोलो के बहिर मंडल में कृष्ण बैकुंठ के बहिर मंडल में स्वर्ग में भेज दिया गोलो जहा भेजा उसे भी वो भी स्वर्ग में नहीं भेजा बल्कि गोलोक के बहिर मंडल में मेरी इच्छा से हुआ है उसको बहन मंडल में आपने भेजा निज लीला धाम में तो नहीं भेजा परंतु बहिर मंडल में उसको अवस्थित कर दिया है जरा व्याध इस प्रकार श्री कृष्ण अपूर्व से कृपा करते हुए विराजमान हो रहे हैं अब जो जरा व्याध को बैकुंठ भेज सकते हैं वे अपने देह कोकाय को त्याग करेंगे भैया तुम्हें बताओ जिस व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि जो बध करने के लिए बध करने की दृष्टि से आने वाले किसी बहेलिया को गोलोक भेज सकता है गोलोक के बहन मंडल में भेज सकता है ऐश्वर्य मंडल में, में भेज सकता है क्या उसको अपना देह त्याग करना अनिवार्य होगा इसे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण ने देह त्याग नहीं किया अब देह त्याग नहीं किया तो यह फिर यह प्रश्न उपस्थित होता है तर्क होता है कि उस देह का क्या हुआ देह त्याग किया होता तो देह का क्या हुआ यह प्रश्न उपस्थित होगा तो उत्तर दिया जा सकता है कि योग की अग्नि में जला दिया होगा अपने देह को बोले ना भगवान ने किसी अग्नि में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान के देह को अधिक उज्जवल कर सके ऐसी स्थिति में श्री भगवान अपने श्री अंग देह देही का विभाग भगवान में नहीं है अपने श्री अंग के साथ ही आप यहां से अंतर्धान हुए भगवान का देह त्याग नहीं है भगवान केवल अंतर्धान हुए अब अंतर्धान हुए तो उसको कैसे समझाया जाए बोले अवतार काल में श्री कृष्ण के श्री अंग में क्षीर समुद्र के निवासी श्री विष्णु भी आए थे गर्वोदशाही श्री प्रद्युन भी आए हैं और संकर्षण जो प्रकृति का दर्शन करने वाले हैं वे संकर्षण भी उस समय आए और पुरुषारतार संकर्षण प्रद्युम्न अंग इनके भी अवतारी हैं परम व्योम नारायण वे नारायण भी कृष्ण में समाहित होकर के आए थे ऐसी स्थिति में कृष्ण को जब जाना है तो जाते समय जो नारायण के अंश हैं वे नारायण के अंश परम व्योम बैकुंठ में उतर गए चले जाएंगे उसके पहले निसंग नृसिंग में इत्यादि जितने भी अवतारों के अंश थे वे अपने अपने बैकुंठों में वे चले गए और मूल श्री कृष्ण वे श्री ऊर्ज दिव्य गोलोक में पधारे जो लीला कृष्ण हैं ब्रज के वे ब्रज के कृष्ण तो पहले ही सारे परकर को लेकर के यहां पर विराजमान हो गए इस प्रकार भगवत स्वरूप में कभी भी देह का त्याग नहीं है श्री बलराम में भी संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध इनके जो अंश आए थे प्रथम पुरुष और श्री अनंत शेष भगवान इनके जो अंश आए थे वे अंश अपने आप में जाएंगे और श्री बलराम जिस समय समाधि में बैठे हैं समाधि में बैठते हुए ही समुद्र की लहर आई और समुद्र की लहर में श्री बलराम अंतर्धान हो गए देखते देखते अंतर्धान वहां पर भी देह त्याग नहीं है श्री कृष्ण का जन्म भी दिव्य है जैसे उनका ये अंतर्धान होना ये दिव्य है इसी प्रकार श्री कृष्ण का जन्म भी दिव्य है और वो भी कोई शुक्र शोणित के विकार के रूप में हो ऐसा नहीं है वो शुक्र शोणित का विकार नहीं है वह भी दिव्य होकर के ही विराजमान केवल भगवान का देव जी के हृदय में आकर के विराजमान हुए हैं बसुदेव जी ने भी श्री कृष्ण का देव जी में जो आधान किया वह आधान कोई शरीर स्पर्श के द्वारा आधान नहीं है सुखदेव जी वहां पर वर्णन कर रहे हैं कि मनस्त एक शब्द का प्रयोग किया मन के द्वारा ही श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने देव जी में स्थापित किया वहां पर भी शरीर के संपर्क के कारण कोई शुक्र शोणित का वहां पर कृष्ण का जन्म हो ऐसा नहीं है मन के द्वारा ही देवकि जी के पहले ठाकुर जी आए बसदेव जी के हृदय में बसदेव जी ने जैसे ठाकुर जी को स्थापित कर दिया अब देवकि जी के हृदय में जैसे मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हैं और हिडोला हो रहा है झूला हो रहा है तो मंदिर से लाकर के ठाकुर जी को झूला में विराजमान कर दिया जाए ऐसे ही मंत्र के द्वारा ही देवकी जी में भगवान का स्थापन हुआ देवकी जी को यह अनुभूति हो रही है कि हां भगवान मेरे भीतर विराजमान हैं। जब कृष्ण जन्माष्टमी की आधी रात आई उस समय भगवान हृदय से तो अंतर्धान हो गए और शैया के ऊपर चतुर् बालक होकर के प्रकट हो गए वहां पर भी शुक्र श्रोणित का जन्म नहीं है देह से देह का जन्म हो ऐसा नहीं भगवान वहां पर सामने प्रकट हो गए शैया के ऊपर अद्भुत बालक और उस अद्भुत बालक को देखकर के देव की बसदेव स्तुति कर रहे हैं फिर देव की बसदेव के देखते देखते ही बभुवत प्राकृत शिशु वो चतुर्भुज रूप था वो चतुर्भुज रूप बाल मुकुंद के रूप में परिणत हो गया देखते हैं, देखते ही जो शंख चक्र धारण कर रखे थे वे शंख चक्र हाथ में चक्र के गदा के पद्म के शंख के चिन्ह बन करके विराजमान जो आयुध थे वे श्रीवश वे सब आयुध कहीं चिन्ह बन करके विराजमान हो गए तो भगवान का जो जन्म है वो जन्म भी कहीं प्राकृत जन्म नहीं है न तो प्राकृत जैसा न प्राकृत प्रक्रिया से वह जन्म है न तो प्राकृत है भगवान का शरीर मन के द्वारा ही श्री प्रभु को बसदेव जी देवकी जी में साबित कर रहे हैं भगवान के कि जो अनुभूति देवकी जी को हो रही है उस अनुभूति को छपा करके ही देवकी जी शैया के ऊपर भगवान का दर्शन कर रही हैं मान रही हैं कि जैसे प्राकृतिक प्रकार से मेरे प्रसव पीड़ा रहित जन्म हुआ है श्री रूप गोस्वामी जी ने इसी सिद्धांत को लघु भागवतामृत में बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया कि तस्या हृदय तिरो भूयो सूत सदमी देव की शयने कृष्ण तुर्भव ये कारका का लघु भागो के है रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं इस सिद्धांत को कि तस्या हृदय रूप हुयो अभी तक देवभूति जी के हृदय में भगवान प्रति देवभूति नहीं देवकी जी देवकी जी के हृदय में भगवान दर्शन दे रहे थे उनके हृदय से तेरो भूय भगवान अंतान हो गए और कारायाम सूत सद्मी कंस के कारागार में प्रसूति ग्रह में देवकी शयने देवकी की शैया के ऊपर कृष्णा कृष्ण तत्व प्रादुर्भवत श्री कृष्ण प्रादुर्भूत हो गए तो न तो कृष्ण का शरीर प्राकृत है निष्कर्ष रूप में न तो कृष्ण का शरीर प्राकृत है वह अष्ट धातु का बना हुआ नहीं है प्राकृत नहीं है न उसका गर्भाधान प्राकृत है वो भी मन के द्वारा ही स्थापित किया गया है ना कृष्ण का जन्म प्राकृत है केवल आविर्भाव मात्र है उस जन्म में जो परिवर्तन है वे भी प्राकृत नहीं है माता पिता के देखते हुए वधु व प्राकृत प्राकृत माने अपने मूल रूप में कृष्ण का मूल रूप क्या है बोले यशोदा यशोदास्तनंद है पमाल श्यामल तुषि पर कृष्ण शब्द से रूढ़ी कृष्ण शब्द की रूढ़ी है जो यशोदा के दूध का पान करने वाले हैं पमाल के समान जिनकी अंगकांति है, है पर ब्र कोई जीव नहीं है ऐसे कृष्ण में कृष्ण शब्द में कृष्ण स्वरूप में कृष्ण शब्द की रूढ़ी है उस कृष्ण रूपी अर्थ में कृष्ण शब्द उसका प्रयोग किया गया है तो भगवान का जो बढ़ना वो भी लीला के निमित्त है तत्वतः वो भी कोई शरीर की प्रकृति की प्रक्रिया के रूप में उनका वर्णना नहीं है क्योंकि कृष्ण के स्वरूप में केवल चार अवस्थाएं प्राप्त होती हैं बाल्य पौगण्य कैशोर और कैशोर में पूर्ण कैशोर जिसको युवावस्था कहा जाता है ये चार अवस्थाएं भगवान में प्राप्त हैं वहां पर प्रौढ़ता और भगवान का अंतर्धान ये लीलाएं नहीं है प्रौढ़ता और देह का त्याग ये जो लीलाएं हैं भगवत स्वरूप में ये अवस्थाएं पांचवी और छठी अवस्थाएं ये सारी अवस्थाएं भगवत स्वरूप में नहीं है चार अवस्थाएं तो हैं पीछे की दो अवस्थाएं नहीं है भगवान का जो अंतर्धान होना है वो अंतर्धान होना केवल अदर्शन मात्र है इसलिए देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशय आवे राशित यथा दिशींदु एव पुष्कला देखिये जन्म कितना स्पष्ट रूप से श्रीमद भागवत निरूपण कर रही है कि जन्म प्राकृत नहीं है जैसे पूर्व दिशा में इंदु माने चंद्रमा का जन्म होता है निशीथे तम उद्भूत जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपण विष्णु सर्वघुभाषय आदि राशि यथा प्राच्यम दिशींदू एव पुष्कला ये कृष्ण के जन्म का श्लोक है पूर्व दिशा में चंद्रमा का आविर्भाव है जन्म नहीं है चंद्रमा तो सरा ही था पूर्व में चंद्रमा केवल उदय मात्र हुआ है आविर्भाव मात्र हुआ है चंद्रमा कोई पैदा थोड़ी हुआ है चंद्रमा तो पहले ही सा पहले से था तो निशी थे तमुद्भूतें अर्धरात्रि हो जाने पर देवक्यान देवरूप देवरूपी देवकी में भगवान का उसी प्रकार से आविर्भाव हुआ जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा का आविर्भाव होता है जन्म नहीं होता है जन्म होता है कोई नई चीज और अंतर्धान भी भगवान का नहीं है आई बड़ा सुंदर ये प्रकरण भगवान के जन्म और भगवान के शरीर को कभी भी हम प्राकृत जन्म न मांगे लीला तो है लीला की तरह से लीला जैसी दिख रही है परंतु वो यथार्थ नहीं है वो वास्तव में भगवान के शरीर को प्राकृत सिद्ध नहीं करती वहां तो पर पूर्व दिशा में चंद्रमा का आविर्भाव मात्र हुआ है ऐसे ही श्री कृष्ण चंद्र का आविर्भाव मात्र है चंद्रमा का जन्म नहीं होता है पूर्व दिशा में केवल प्राकट्य होता है चंद्रमा मरता नहीं है प्रातः काल के समय पश्चिम दिशा में वो डूबता है अंतर्धान होता है मरना नहीं ऐसे भगवत स्वरूप में जन्म और मरण ये दोनों कभी भी संभव नहीं है तो जन्म की बात भी सिद्ध हुई और भगवान के अंतर्धान होने की जो प्रक्रिया है उस अंतर्धान होने की प्रक्रिया भी इसी प्रकार यहां निरूपण की गई कृष्णे ने स्वधामो पर धर्म ज्ञानादि हिस्सा हो अब कृष्ण जब अपने धाम को जा रहे हैं जाने का विचार कर रहे हैं इतने में क्या हुआ कि कृष्ण का जो रथ आया हुआ था स्वर्ग से गोलोक से वो रथ थुर करके हो गया और बिना सार्थी के उड़ गया अब रह रह गए के। गए के, दारुक। दारुक जो हैं वो रह गए भगवान दारुक को बुला रहे हैं और दारुक को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं कह रहे हैं भैया दारुक को रखने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि कृष्ण के अंदर हान होने की लीला का कहीं प्रियजनों को अर्जुन को सूचना देनी है सूचना कौन देगा इसलिए उसको आपने बचाया रथ करके हो गया है फिर दारुक को श्री कृष्ण ज्ञानोपदेश दे रहे कितनी कृपा दारुक के ऊपर और उस समय जैसे उद्धव को ज्ञान ज्ञानोपदेश दिया कि भैया तू मुझमें चित्त को लगा करके पृथ्वी पर निसंग होकर के विचरण कर और जित पीछे का जो कार्य है इस कार्य का संपादन करना है तुझे मैसेंजर बनकर के सब जगह मेरे अंतर्धान होने को कहना है इसलिए दारूक को रखा और दारूक के माध्यम से कहीं सूचना दे दी दारू को सूचना देने के बाद में दारूक उस समय निसंग होकर के विचरण कर रहे हैं उन्होंने अपना काम किया कृष्ण अंतर्धान हो चुके हैं इस बात की सूचना दी अब कृष्ण जैसे ही अंतर्धान हुए वैसे ही कृष्णे स्वधामो प्रगते धर्म ज्ञान आदि भी हो धर्म ज्ञान ये भी कृष्ण के साथ में अंतर्धान हो गए क्योंकि धर्म और ज्ञान जब तक रहेंगे तब तक कलयुग का आगमन नहीं होगा क्योंकि आगे कलयुग को राज्य सोपना है इसलिए धर्म ज्ञान ये भी धीरे धीरे कम हो गए ष्ट दिशा में पुराण अर्क को धुनो देता फिर हम सरि के जीवों को उद्धार कैसे होगा ये एक यक्ष प्रश्न सामने था कि हमारा उद्धार कैसे होगा तब श्री कृष्ण ने अपने तेज को श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया उद्धव के सामने तो श्रीमद् भागवत रूपी पुराण अर्क ये कृष्ण उदित हुए पुराण के रूप में श्री कृष्ण विराजमान हुए और श्री कृष्ण आप अंतर्धान होकर के पताजे इस प्रकार ये तर्क सहित आर्गुमेंट सहित और प्रमाण सहित इस बात को सिद्ध किया गया कि न तो कृष्ण का देह प्राकृत है न उनका गर्भाधान प्राकृत है न उनका जन्म प्राकृत है न उनमें विकार बाल्य कईोर पौगंड बाल पवन का कईोर युवा ये अवस्थाएं जो हैं वो मनुष्य के समान कहीं प्राकृत हैं और न कृष्ण का अंतर्धान होना प्राकृत है न उनके देह का कहीं क्रीमेशन वह प्राकृत है देह का अंत में संस्कार वे भी प्राकृत नहीं है उसकी आवश्यकता ही नहीं है भगवान अपने स्वरूप के साथ में पधारे और आए हुए जितने भी देवताओं के आयुष हैं उनको यथास्थान प्रस्तुत किया श्री चंद्रशेखर दास बाबा एक बार बोले बोले मैं ये श्रीमद्भागवत के एकादश करने के तीसवें और इकतीसवें अध्याय को जा समझना चाहता हूं जरा इसकी टीका तो समय ने बड़ी सुंदर माने दृष्टांत है है वो ने। बोल जैसे कोई 20 मंजिल की आ, आ, किसी बिल्डिंग में में ऊपर जा रहा है, लिफ्ट में, तो पांचवी मंजिल वाला पांचवी उतर जाएगा आठवीं वाला आठवीं उतर जाएगा और जो टॉप मंजिल वाला है वो ऊपर जाएगा ऐसे ही श्री कृष्ण तो अपने गोलोकधाम ऊर्ज दिव्य गोलोक में गए और उनमें आए हुए नारायण इत्यादि जितने भी अंश थे वे अपने अपने धामों में जाकर के विराजमान हुए बुललाल लाल की जय बुलावंद हरि लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गिताय गौर हरिभो जय जय श्राधेश